श्री श्रीघर्घ संता श्री वृंदावन खंड पंद्रहवा अध्याय श्री राधा का गवाक्ष मार्ग से श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करके प्रेम विवल होना ललिता का श्रीकृष्ण से राधा की दशा का वर्णन करना एवं उनकी आज्ञा के अनुसार लौटकर श्री राधा को श्रीकृष्ण प्रत्यर्थ सत्कर्म करने की प्रेरणा देना नारद जी कहे राजन यह मैंने तुम कालीय मर्दन रूप पवित्र श्रीकृष्ण चरित्र कहा अब और क्या सुनना चाहते हो भोलवा से बोले देवर से जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते उसी प्रकार श्रीकृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता वह उसे अधिकाधिक सुनना चाहता है जब शिशुरूपधारी परमात्मा श्रीकृष्ण रास करने के लिए भांडीर वन में गए और उनका यह लघु देखकर कर श्री राधा मनी मन मन खेद करने लगी तब देववाणी ने वहां कल्याणी सोच न करो मनोहर वृंदावन में महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा देववाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया वह मनोरथ का महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए उस वृंदा विपिन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास लीला किस प्रकार की नारद जी ने कहा राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया मैं उस उस भगवत चरित्र का का मनोहर लीला का, जो देवताओं को भी ज्ञात नहीं है वर्णन करता हूँ एक दिन की बात है श्री राधा की दो प्रधान सख्या शुभ स्वरूपा ललिता और विशाखा ब्रजभानु के घर पहुँच एकांत एक में श्री राधा से मिली सख्या बोली राधे तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं राधे तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं उनका दर्शन करना चाहिए वे बड़े सुंदर हैं राधा बोली पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ उसके बाद मैं उनका दर्शन करूँगी इसमें संशय नहीं है नारद जी कहते हैं तब दोनों सखियों ने नंदनंदन का सुंदर चित्र बनाया जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया वह चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वह आनंद होकर सो गई भवन में सोती हुई श्री राधा ने स्वप्न में देखा यमुना के किनारे भांडिर वन के एक देश में नीलमेघ की सी कांति वाले पीठ पर धारी श्याम सुंदर श्रीकृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं विदेहराज उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे सैयाह से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विवल हो उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी को तृणवत मानने लगी इतने में ही ब्रजय श्री नंद नंदन अपने भवन से चलकर नगर की संकरी गली में आ गए सफी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गई नीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वैदग्ध्य से युक्त गुण निधि श्री ब्रजभानुनंद का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ बिहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे वृद्वानंद ने श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण विबल तथा अतिशय का संतप्त चित्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा ललिता ने पूछा राधे तुम क्यों इतनी विबल मूर्छित अर्थात विशुद्ध और अत्यंत व्यथित हो सुंदरी यदि श्रीहरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो वे इस समय त्रिडोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं शुभे वे ही दुखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं उनकी उपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान दाहक होगी नारद जी कहते हैं राजन ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोलीं और अपने उस प्रिय सखी से वे गदगद वाणी में जो बोली राधा ने कहा सखी यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणार बिंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को नहीं धारण करूंगी यही मेरा निश्चय है नारद जी कहते हैं मिथलेश्वर श्री राधा की यह बात सुनकर ललिता भय से विवल हो यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गई वे माधवी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमणों की गुंजरों से गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम्ब की जड़ के पास अकेले बैठे थे वहाँ ललिता ने श्री हरी से कहा ललिता बोली श्याम सुंदर जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मनोहन मोहन रूप को देखा है उसी दिन से वह स्तंभ रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई है काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं वस्त्र की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं उसके लिए हर प्रकार के सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है हे प्यारे तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा तथा चंद्रबिंब विस्कंद सा प्रतीत होता है अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है तुम सबके साक्षी हो भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विरित न हो तुम्हें इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हो यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो नारद जी कहते राजन ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले श्री भगवान ने कहा भामिनी मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परमात्म पर, पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था वह उसी रूप में पूर्ण होगा सत्पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं संत महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण अर्थात तीनों गुणों से अतीत मानते हैं जो मुझकेश्व में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं उन्हीं के अंतकरण में अहेतुकी भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद अर्थात गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं रंभोरु इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझकेशव हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं श्री श्रीभगवाच मनस परात्मे गाजाते तत प्रेम कर्तव्यम मयिस्वत भुव नस्ि यहाने मनोरथो बूव ति तथा भविष्यति अहेतुक प्रेमज सद्भिराश्रित तच्चा सत किल निर्गुण विदु ये राधिकायां वैकेशवे मना भेद न पश्य दुग्धसौख्यवत मे ब्रह्मपदम प्रयां तेतुगूर्जित भक्तिलक्षण ये राधिकां वैकेशवे हरौ कुदीजना तेकालसूत्रे सूत्रे प्रपतुखिता नारद जी कहते हैं राजन श्री कृष्ण की यह सारी बात सुनकर उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली बोलते समय उसके मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी ललिता ने कहा सकी जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह वे मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है लोग उसे दो अज्ञानते हैं तथापि सती साध्वी देवी तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो ललित तो होवा चमीक्षसी यथा कृष्णं तथा मधुसूदन योदित यो तेजस्वेकृष्णा कर्म निष्कार कुरू येन तेवांचत भूयाद भक्तिया परमया सती नारज कहते नरेश्वर ललिता सखी की यह बात सुनकर श्री राधा ने संपूर्ण धर्म धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चंद्राना सखी से कहा श्री राधा बोली सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक महान पुण्यजनक तथा मनोवांचित वस्तु देने वाली हो भद्र महामते तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है इसीलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ इस प्रकार से गर्ग सहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण के प्रेमोद्योग का वर्णन नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ